स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश परिभ्राजक स्वामी विवेकानंद राजस्थान की मरुभूमि में जाते हुए वे, वे सुंदर झीलें देखा करते थे एक दिन प्यास बुझाने के लिए वे उनमें से एक की ओर बढ़े पर जैसे जैसे वे बढ़ते गए वह झील भी आगे बढ़ती गई अचानक उन्हें याद हो आया कि यह तो मरीचिका है उसके बाद भी वे उन्हें देखते थे लेकिन अब वे उन्हें झीले नहीं समझते थे इस घटना का उल्लेख भी वे अपने प्रवचनों में विश्व की अनित्यता एवं प्रतिभाषिकता समझाने के लिए किया करते थे कभी कभी उन्हें तीन चार दिन तक भोजन नहीं मिलता था एक बार इसी तरह भूखे और अत्यधिक क्लांत हो वे रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे गिर पड़े उन्हें लगा कि उनकी समग्र शक्ति समाप्त हो गई है लेकिन तभी उनके भीतर से यह ध्वनि उठने लगी मुझे न मृत्यु है न भय न मेरा जन्म हुआ है न मुझ में मृत्यु है छुधा व पिपासा मुझे छू नहीं सकती मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ तत्त्वमसि, समस्त प्रकृति मुझे दबा नहीं सकती वह मेरी दास है हे देवाधिदेव अपने खोए ऐश्वर्य स्वराज्य को पुनः प्राप्त करो उठो जागो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो स्वामी जी उठ खड़े हुए और पुनः नई शक्ति से चलने लगे इस घटना का वर्णन कर वे अपने श्रोताओं को अपनी वास्तविक सत्ता को प्रोत्साहित करने जागृत करने का आह्वान करते थे जिससे समस्त अज्ञान का नाश किया जा सके इस परिव्राजक जीवन में उन्हें श्री रामकृष्ण के वरद हस्त का अनुभव भी हुआ गोवर्धन परिक्रमा के समय उन्होंने यह प्रण किया था कि वे किसी से भिक्षा नहीं मांगेंगे बहुत समय तक चलते चलते जब वे भूख व श्रम से क्लांत हो गए तब अचानक उन्होंने किसी को पीछे से पुकारते देखा एक व्यक्ति उनके लिए भोजन व पानी लेकर आ रहा था स्वामी जी उससे दूर भागने लगे उस व्यक्ति ने भी दौड़ना शुरू किया और अंत में स्वामी जी को भोजन करा कर ही छोड़ा गाजीपुर जाते समय ताड़ी घाट इस्टेशन पर उतरकर वे एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए एक बनिया उन्हें चिढ़ाने तथा नीचा दिखाने के उद्देश्य से स्टेशन के सेठ के नीचे दरी बिछाकर अपने साथ लाए माल पकवान उन्हें दिखा दिखा कर खाने लगा तथा उन पर व्यंग करने लगा इतने में उसी स्टेशन का एक हलवाई भोजन तथा पानी लेकर स्वामी जी को ढूंढता हुआ आया और उन्हें पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें भोजन मिठाई और फल ग्रहण करने के लिए बाध्य करने लगा उसने कहा कि वह दोपहर को विश्राम कर रहा था कि उसके इष्ट देव राम जी ने उसे धक्का देकर बार बार जगाया और स्वामी जी के लिए भोजन ले जाने का आदेश दिया है इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में एक बार स्वामी जी को श्री रामकृष्ण का साक्षात दर्शन तथा उनके साथ वार्तालाप हुआ था गाजीपुर में पौहारी बाबा से दीक्षा लेने का निश्चय करने पर उन्होंने कई दिनों तक श्री रामकृष्ण को अपने बिस्तर के निकट उदास दृष्टि से उनकी ओर ताकते देखा जिसके फलस्वरूप वे पौहारी बाबा से दीक्षा नहीं ले सके इन विभिन्न घटनाओं ने उनको यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि श्री कृष्ण सदा उनके साथ विद्यमान है तथा उनकी रक्षा एवं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं खेतड़ी में स्वामी जी के उपदेशों को सुनने के लिए आने वालों का दिन रात अनवरत ताता लगा रहता था लेकिन किसी ने स्वामी जी से भोजन के लिए पूछा तक नहीं तीसरे दिन जब सब लोग चले गए एक निम्न वर्ग के व्यक्ति ने स्वामी जी के पास आकर कहा स्वामी जी मुझे यह देखकर अत्यंत कष्ट हो रहा है कि आपने तीन दिनों से कुछ नहीं खाया स्वामी जी को लगा मानो साक्षात भगवान ही उस रूप में आए हैं उन्होंने उस व्यक्ति से कुछ खाने को देने को कहा इस पर उसने कहा कि वह मोची है और अपने हाथ से बना भोजन उनको कैसे दे सकता है लेकिन स्वामी जी ने उसे कहा कि तुम अपने हाथ से बनी रोटियाँ मुझे दो मैं से उन्हें खाऊंगा। बेचारे मोची को भय था कि कहीं खेतड़ी के महाराज को यह बात पता चली कि उसने एक सन्यासी को भोजन दिया है तो उसे दंड भोगना पड़ेगा फिर भी परिणाम को जानते हुए भी अपने हृदय की भावना के कारण उसने स्वामी जी को भोजन दिया स्वामी जी को यह भोजन स्वयं इंद्र द्वारा परोसे गए अमृत से भी स्वादिष्ट लगा और आँखों में प्रेम एवं कृतज्ञता के आंसू भरकर उन्होंने सोचा छोटी छोटी झोपड़ियों में ऐसे अनेक विशाल हृदय लोग निवास करते हैं और हम उन्हें नीच या शुद्ध कहकर उनकी अवहेलना करते हैं इसके अतिरिक्त भी स्वामी जी को अनेक प्रकार के अनुभव हुए यथा वृंदावन के रास्ते पर उन्होंने एक महतर के हुक्के से धूम्रपान कर अपने उच्च कुल के अभिमान का नाश किया हाथरस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर श्री शुक्ल ने उनका अपने गुरु रूप में वर्णन किया अलवर के महाराजा को उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली रूप में मूर्ति पूजा का रहस्य उपयोगिता एवं यौक्तिकता समझाई और खेतड़ी में गणिका से स्वयं स्वामी जी ने समदर्शिता का पाठ सीखा लेकिन वे सर्वत्र ही अपने व्यक्तित्व मेधा एवं दैवी आध्यात्मिकता के द्वारा लोगों को आकृष्ट एवं प्रभावित किए बिना नहीं रहते थे स्वयं स्वामी विवेकानंद के लिए यह भारत भ्रमण अत्यंत शिक्षाप्रद सिद्ध हुआ उसने उनके लिए मौलिक चिंतन तथा निष्पक्ष निरीक्षण एवं अवलोकन का द्वार खोल दिया दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पद प्रांत में बैठ प्राप्त किए ज्ञान तथा उनके द्वारा संचारित विचारों एवं उच्च आध्यात्मिक भावों की सत्यता को परखने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ वे अपने पूर्व अर्जित विचारों के साथ नए अनुभवों की तुलना करते तथा इस तरह अभिनव सत्यों का आविष्कार करते वे जिस किसी प्रदेश नगर या तीर्थ में जाते वहीं की धार्मिक एवं सामाजिक भावधारा के साथ अपने को ओत प्रोत कर लेते अपने मन को उन्हीं भावों से पूर्ण कर लेते भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित नाना दार्शनिक मतवादों एवं धार्मिक सिद्धांतों का उन्होंने इसी समय गहन अध्ययन किया इस परिव्राजक काल में ही स्वामी जी भारत एवं भारतवासियों की अंतर्निहित महानता के गहन अध्ययन में निमग्न हुए थे भारतवासियों की बाह्य विविधता के पीछे उसके आधार के रूप में स्थित एकत्व की खोज में वे सदा लगे रहे उन्होंने यह पाया कि भारत आध्यात्मिक दृष्टि से एक है वही एक सूत्र है जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सभी भारतवासियों में समान रूप से विद्यमान है तथा सभी को एक साथ बांधता है उन्हें यह ज्ञान हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही भिन्न प्रतीत होते हुए भी हृदय से उधार हैं